त्रियोपनिषद नवमुुवाक च चवाध्याय प्रवचने सकम च स्वाध्याय प्रवचने तपस्य प्रवचने दम से स्वाध्याय प्रवचने शम से स्वाध्याय प्रवचने अग्नय स्वाध्याय प्रवचने अग्निहोत्रम चवाध्याय प्रवचने अतिथयस्वाध्याय प्रवचने मानुषम च्वाध्याय प्रवचने प्रजा चवाध्याय प्रवचने प्रजनस्य प्रवचने प्रजाति स्वाध्याय प्रवचने सत्यमित सवचाराथीतर तपैति तपो निपौर सृष्टि पौरे स्वाध्याय प्रवचने वेतिगल्य ति तपस्तप यथा योग्य सदाचार का पालन और शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना भी यह सब अवश्य करना चाहिए सत्य भाषण और वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साथ साथ करना चाहिए तपस्चर्या और वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साँस साँस करना चाहिए श्रोतियों का दमन और वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साँस साँस करना चाहिए मन का निग्रह और वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साँस साँस करना चाहिए अग्नियों का चयन और वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साँस साँस करना चाहिए अग्निहोत्र और वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साँस साँस करना चाहिए अतिथियों की सेवा और वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साँस साँस करना चाहिए मनुष्योच मनुष्योचित लौकिक व्यवहार और वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साँस साँस करना चाहिए गर्भाधान संस्कार रूप कर्म और वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साँस साँस करना चाहिए शास्त्र विधि के अनुसार स्त्री सहवास और वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी सांसांस सांस करना चाहिए कुटुंब वृद्धि का कर्म और शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना भी साथ सास करना चाहिए सत्य ही इनमें श्रेष्ठ है यो रथीतर का पुत्र सत्यवचा ऋषि कहते हैं तप ही सर्वश्रेष्ठ है यो पुरुषिष्ठ का पुत्र तपो नित्य नामक ऋषि कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना ही सर्वश्रेष्ठ है यो मुद्दल के पुत्र नाक मुनि कहते हैं क्योंकि वही तप है वही तप है नवम अनुवाक समाप्त दसम अनुवाक अहम रक्ष करते पृष्ठम गिरेव ऊर्ध पवित्रो वाजीब स्वृतम अस्मी द्रविणगम सवेधा अमृतोक्षितः येत संकोर वेदावचनम मैं संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूँ मेरी कृति पर्वत के शिखर की भांति उन्नत है अन्नोत्दक शक्ति से युक्त सूर्य में जैसे उत्तम अमृत है उसी प्रकार मैं भी अतिशय पवित्र अमृत स्वरूप हूँ तथा मैं प्रकाशयुक्त धन का भंडार हूँ परमानंद में अमृत से अभिसिंचित तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाला हूँ इस प्रकार यह त्रिशंकु ऋषि का अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है दशम अनुवाक समाप्त एकादश एकादशनुवाकमनचार्यवासी मनुषास्ती सत्यम वद धर्म चर स्वाध्याया प्रम आचार्याय प्रिंधन आहृत प्रजातं मब्थ्ये समदर्मा प्रमदित कुशला न प्रमदितय न प्रमदित स्वाध्याय प्रवचनाभ्या प्रमदितृकार न प्रमदित वेद का भली भाति अध्ययन कराकर आचार्य अपने आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी विद्यार्थी को शिक्षा देता है तुम सत्य बोलो धर्म का आचरण करो स्वाध्याय से कभी न चुको, आचार्य के लिए दक्षिणा के रूप में वांछित धन लाकर दो फिर उनकी आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संतान परंपरा को चालू रखो उसका उच्छेद न करना तुमको सत्य से कभी नहीं डिगना चाहिए धर्म से नहीं डिगना चाहिए शुभ कर्मों से कभी नहीं चूकना चाहिए उन्नति के साधनों से कभी नहीं चूकना चाहिए वेदों के पढ़ने और पढ़ाने में कभी भूल नहीं करनी चाहिए देवकार्य से और प्रतिकार से कभी नहीं चूकना चाहिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य भव अतिथिदेवो भव ध्यार्मा ता सेत नो इतरास्माकता नो इतरा स्मशागंसो ब्राह्मणा तया श प्रश्वसीव्यम श्रद्धया द अश्रद्धया देयम श्रेया देय हिया विधेयम संवेदा देय तुम माता में देव बुद्धि करने वाले बनो पिता को देव रूप समझने वाले हो आचार्य को देव रूप समझने वाले बनो अतिथि को देव तुल्य समझने वाले हो जो जो निर्दोष कर्म है उन्हीं का तुम्हें सेवन करना चाहिए दूसरे दोषयुक्त कर्मों का कभी आचरण नहीं करना चाहिए हमारे आचरणों में से भी जो जो अच्छे आचरण हैं उनका ही तुमको सेवन करना चाहिए दूसरों का कभी नहीं जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन एवं ब्राह्मण आए उनको तुम्हें आसन दान आदि के द्वारा सेवा करके विश्राम देना चाहिए श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए आर्थिक स्थिति के अनुसार देना चाहिए लज्जा से देना चाहिए भय से भी देना चाहिए और जो कुछ भी दिया जाए वह सब विवेक पूर्वक देना चाहिए अथ यदि कर्म भीचिक वृत्तवि सैत्मण समर्षि युक्ता आयुक्ता अलोक्षा कर्मध काम स्यु यहां त्र वर्तेर तथा त्र वर्ते अख्या ब्राह्मण संमर्षिण युक्ता आयुक्ता अलुपता धर्म का वा स्यु तथा वरतेर यहास वरतेथ एस आदेश वेदोपनदुशनमुतव्यम एवं उपचैतुपास्यम इसके बाद यदि तुमको कर्तव्य के निर्णय करने में किसी प्रकार की शंका हो या सदाचार के विषय में कोई शंका कदाचित हो जाए तो वहाँ जो उत्तम विचार वाले परामर्श देने में कुशल कर्म और सदाचार में पूर्णतया लगे हुए स्निग्ध स्वभाव वाले तथा एकमात्र धर्म के ही अभिलाषी ब्राह्मण हों वे जिस प्रकार उस कर्म और आचरण के क्षेत्र में बर्ताव करते हों उस कर्म और आचरण के क्षेत्र में वैसे ही तुमको भी बर्ताव करना चाहिए तथा यदि किसी दोष से लाछित मनुष्यों के साथ बर्ताव करने में संदेह उत्पन्न हो जाए तो भी जो वहाँ उत्तम विचार वाले परामर्श देने में कुशल सब प्रकार से यथा योग्य सत्कर्म और सदाचार में भली भांति लगे हुए रूखेपन से रहित धर्म के अभिलाषी विद्वान ब्राह्मण हो, वे जिस प्रकार उनके साथ बर्ताव करें, उनके साथ वैसा ही तुमको भी बर्ताव करना चाहिए यह शास्त्र की आज्ञा है यही गुरुजनों का अपने शिष्यों और पुत्रों के लिए उपदेश है यही वेदों का रहस्य है और यही परम्परागत शिक्षा है इस प्रकार तुमको अनुष्ठान करना चाहिए उसी प्रकार यह अनुष्ठान करना चाहिए एकादश अनुवाक समाप्त द्वादश अनुवाक सन्नो मित्र संवरुण स नो भगव स न इंद्रो बृहस्पति स नो विष्णुशुक्र नमो ब्रह्मणे नमस्ते वा प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ब्रह्मासीमेंव प्रत्यक्षम ब्रह्मवाजिशं ऋतम ववाजिश्यम वादिशं तन्मी तदवक्तारम आवेद आविन्द भा आविन्दारम ओम शांति शांति शांति हरे ओ हमारे लिए दिन और प्राण के अधिष्ठाता मित्र देवता कल्याण प्रद हो तथा रात्रि और अपान के अधिष्ठाता वरुण भी कल्याण प्रद हो चक्षु और सूर्यमंडल के अधिष्ठाता अर्मा हमारे लिए कल्याणमय हो बल और भुजाओं के अधिष्ठाता इंद्र तथा वाणी और बुद्धि के अधिष्ठाता बृहस्पति हमारे लिए शांति प्रदान करने वाला हो त्रिविक्रम रूप से विशाल डगों वाले विष्णु जो पैरों के अधिष्ठाता है हमारे लिए कल्याणमय हो उपरयुक्त सभी देवताओं के आत्मस्वरूप ब्रह्मा के लिए नमस्कार है हे वायुदेव तुम्हारे लिए नमस्कार है तुम ही प्रत्यक्ष प्राण रूप से प्रतीत होने वाले ब्रह्म हो इसलिए मैंने तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है तुम ऋत के अधिष्ठाता हो इसलिए मैंने तुम्हें रित नाम से पुकारा है तुम सत्य के अधिष्ठाता हो अतः मैंने तुम्हें सत्य नाम से कहा है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरी रक्षा की है उसने वक्ता की आचार्य की रक्षा की है रक्षा की है मेरी और रक्षा की है मेरे आचार्य की भगवान शांति स्वरूप है शांति स्वरूप है शांति स्वरूप है दादस अनुवाक समाप्त वल्ली समाप्त